वे अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्राणियों की सेवा करते थे, किसी की भी सेवा से विमुख नहीं होते थे। इस प्रकार इधर-उधर प्रकट हुए सार सदाचार का संग्रह करके बुद्धिमान नदभद्र उसी का पालन करते थे। इस आचरण से रहने वाले साधुशिरोमणि नदभद्र के सद्व्यवहारों की देवता लोग भी इस प्रार्थना करते थे। इंद्र आदि सब देवताओं को उनकी स्थिति देखकर बड़ा विस्मय होता था। इसी स्थान में एक शुद्र भी रहता था, जो नंदभद्र का पड़ोसी था। उसका नाम तो था सत्यव्रत, किंतु वह बड़ा भारी, नास्तिक और दुराचारी था। धर्म नंदभद्र पर बार-बार दोषारोपण किय उसकी इच्छा थी यदि उनका चिद्र देख पाऊं तो इन्हें धर्म से गिरातुं खोटे हृदय वाले कुरुर नास्तिकों का यह ही होता है कि वे अपने को तो नीचे गिराते ही हैं दूसरों को भी गिराने की चेष्टा करते हैं धार्मिक व्रती से रहने वाले बुद्धिमान नदभद्र के वृद्धावस्था में बड़ी कष्ट से ए इसे प्रारब्ध का फल मानकर उन महामति वे शैलेशोख नहीं किया देवताओ या मनुष्य प्रारब्ध के विधान से कौन छूट पाता है तदनंतर নদभद्र की प्यारी पत्नी कनकाजू अरुणघती की भाति साध्वी स्त्री के समस्त सद्गुणों से विभूषित तथा गृहस्थ धर्म की साक्षात मूर्ति थी सहसा मृत्यु को प्राप्त हो गई নদभद्र जितेंद्र पत्नी के ना रहने से ग्रस्त धर्म का नाश होगा यह सोचकर उन्हें शोक हुआ नंदबद्र यह अंतर देखकर सत्यव्रत को बहुत दिनों के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई वह हाय हाय बड़े कष्ट की बात हुई ऐसा कहते हुई शीघ्र ही नंदबद्र के पास आया और मित्र की भांति मिलकर उनसे बोला हाँ नंदबद्र यदि तुम जैसे धर्मात्मा को � इससे मेरे मन में यह आता है कि यह धर्म कर्म व्यर्थ ही है, भाई नन्दभद्र, मैं सदा तुमसे कुछ कहना चाहता था, किंतु तुम्हारी ओर से कोई प्रस्ताव न होने के कारण मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि बिना किसी प्रस्ताव के भ्रष्टपति भी कोई बात कहें तो उनकी बुद्धि की अवहेलना होती है और उन्हें नीच पुरु मैं वाणी के अठारा और बुद्धि के नो दोषों से रहित सर्वथा निर्दोष वाक्य बोलूँगा सुक्ष्मता संख्या क्रम निर्णय और प्रयोजन ये पांच अर्थ जिसमें उपलब्ध होते हैं उसे वाक्य कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष के उद्देश्य से जो कुछ कहा जाता है वह प्रयोजन नामक वाक्य कहा गया है यह वाक्य का प्रतिज्ञा करके वाक्य के उपसंहार में यही वह है ऐसा कहकर जो विशेष रूप से सिद्धांत बताया जाता है वह निर्णय नामक वाक्य है यह पहले और यह पीछे कहना चाहिए इस प्रकार कर्म विभाग पूर्वक जो प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन किया जाता है उसे वाक्य तत्त्व के ज्ञाता विद्वान कर्मयोग कहते हैं जहा� यथावत विभाग करके दोनों के लिए प्रमाण उपस्थित किया जाए उसे सांख्य वाक्य समझना चाहिए और जहां वाक्य के विभिन्न अर्थों में अभेद दिखा जाता है उसे अतिश्य अभेद की प्रतीति में जो हेतु है उसे ही सूक्ष्मता कहते हैं यह वाक्य के गुणों की गणना है अब वाणी के 18 दोषों का वर्णन सुनो अपितार्थ अक्षลักษณ์ संदिगध पदांत अक्षर का गुरु होना प्रांग मुख मुख अनर्थ एवं असंसकृत त्रिवर्ग विरुद्ध न्यून कष्ट शब्द अति शब्द व्यक्त क्रमाभिहत सशेष हेतुक तथा निष्कारण ये वाणी के दोष है अब बुद्धि के दोषों को सुनो काम क्रोध भय लोभ दित्ते, अनार्जव, कुटीलता, इन छह दोषों से युक्त होकर तथा दया, सम्मान और धर्म, इन तीन गुनों से हीन होकर मैं कोई बात ना कहूँगा। उक्त छह दोषों के साथ दया हीनता, और धर्म ये तीन दोष और मिल जाने से नो दोष होते हैं। अब वक्ता, शुरुता और वाक्य तीनों अभिकल्प रहकर बोलने की इच्छा में समान अवस्था को प्राप्त हों, तभी वक्ता अभिप्राय यथावत रूप से प्रकट होता है। बातचीत करते समय, जब वक्ता शुरुता की अभिलक्ष्य करता अथवा शुरुताही वक्ता की उपेक्षा करने लगता है, तब बोला हुआ वाक्य बुद्धिपद पर नहीं चलता इसके सिवा जो सत्य का परित्याग करके अपने को अथवा श्रोता को प्रिय लगने वाला वचन बोलता है उसके उस वाक्य में संध्य उत्पन्न होने लगता है अतः वह वाक्य भी सदूष ही है इसलिए जो अपने को या श्रोता को प्रिय लगने वाली बात छोड़कर केवल सत्य ही बोलता ह शास्त्रों के जाल से पृथक मिथ्यावादों को छोड़कर केवल सत्य कहना ही मेरा व्रत है इसलिए मैं सत्यव्रत कहलाता हूं मैं तुमसे सच्ची बात कहूंगा और तुम्हें भी उसे सत्य मानकर ही स्वीकार करना चाहिए भले मानुष जब से तुम पत्थर पूजने में लग गए तब से तुम्हें कोई अच्छा फल मिला हो ऐसा मैं नहीं देखता तुम्हारे एक ही तो पुत्र था वह भी नष्ट हो गया पति पतिव्रता पत्नी थी सो वो भी संसार से चल बसी साधो झूठे तथा कपटपूर्ण कर्मों का ही ऐसा फल हुआ करता है भैया देवता कहां है सब मिथ्या है यदि होते तो दिखाई न देते यह सब कुछ कपटी ब्राह्मणों की झूठी कल्पना है लोग पितृ के उद्देश्य मेरी दृष्टि में यह अन्य की बर्बादी है भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा मूर्ख एवं नीच ब्राह्मण जो समस्त संसार की सृष्टि का अनेक प्रकार से वर्णन क्या करते हैं उसमें भी जो यर्थात बात है उसे सुनो संसार की सृष्टि और संघार ये दोनों बातें झूठी हैं वास्तव में यह जगत सत्य है और इसी र� यह विश्व स्वभाव से ही सदा वर्तमान रहता है, यह सूर्य आदि ग्रह स्वभाव से ही आकाश में विचरण करते हैं, स्वभाव से ही निरंतर वायु चलती है, स्वभाव से ही मेघ पानी बरसाता है और स्वभाव से ही बोया हुआ धान ने जमता है, स्वभाव से ही पृथ्वी स्थिर है, स्वभाव से ही नदियां बहती हैं, स्वभाव से ही पर्वत अ समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है स्वभाव से ही गर्भवती स्त्री पुत्र पैदा करती है स्वभाव से ही ये भूतेरे जीव उत्पन्न होते हैं जैसे स्वभाव से ही लोग टेढ़े होते हैं ऋतु के स्वभाव से ही पेड़ों में कांटे पैदा होते हैं उसी प्रकार स्वभाव से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है इसका कोई प्रत्यक्ष नहीं ऐसी अवस्था में भी मूर्ख मनुष्य इस विषय को लेकर मतवालों की भांति व्यर्थ मोह में पड़ा रहता है धूर्त लोग इस मनुष्य योनि को भी जो सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं इसकी भी पोल खोलता हूं सुनो मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी किसी योनि में कष्ट नहीं है मनुष्य को जो कष्ट है वह हमारे शत्रु को मनुष्य के समक्ष क्षण में शोक के सहस्त्र स्थान आते हैं यह मानव योनि क्या है बंदी गृह है कोई बड़ा भागी पुरुष ही इसे छुटकारा पाता है यह पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बिना किसी बंधन के सुख पूर्वक विहार करते हैं इनकी योनि अत्यंत दुर्लभ है ये स्थावर वृक्ष पर्वत आदि कितने निश्चिंत हैं पृथ्वी अधिक क्या कहें मनुष्य योनि की अपेक्षा अन्य योनियों में उत्पन्न होने वाले सभी जीव धन्य हैं कोई स्थावर है कोई कीड़े हैं कोई पतंग है और कोई मनुष्य आदि जीवों के रूप में उत्पन्न है इसमें सभाव को ही प्रधान कारण समझो पुण्य और पाप आदि तो कल्पना मात्र हैं इसलिए नंदभद्र तू मिथ्या का परत्याग करके और भोग भोगो पृथ्वी पर बस यही सत्य है नारद जी कहते हैं सत्यव्रत के इन वाक्यों से जो अशुभकर अयुक्ति संगत तथा असमजस दोषपूर्ण थे महाबुद्धिमान नंदभद्र तनिक भी विचलित नहीं हुए वे शुभ रहते समुद्र की भांति गंभीर थे उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया सत्यव्रत आपने जो यह कहा कि धर्मनिष्ठ वह झूठ है हम तो पापियों पर भी बहुत दुख आते देखते हैं संसार बंधन जनित कलेश तथा पुत्र और स्त्री आदि मृत्यु के दुख पापी मनुष्य के यहां भी देखे जाते हैं इसलिए मेरे मत में धर्मी श्रेष्ठ है